पहला प्रश्न मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं यद्यपि अपनी समझ अपने ही काम नहीं आती दूसरों को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है महाराज आप सोचते हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आती है सलाह किसी के काम नहीं आती जब आपके ही काम आपकी सलाह नहीं आती तो दूसरे के काम कैसे आ जाएगी जिसको आपने ही इस योग्य नहीं माना कि इसका उपयोग करूं जीवन में उसका कौन उपयोग करने वाला है लुक्मान से किसी ने पूछा था ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे सभी देते हैं और कोई नहीं लेता लुक्मान ने कहा सलाह दी खूब जाती है लेता कोई भी नहीं तुम खुद ही अपनी सलाह मानने को तैयार नहीं हो थोड़ा सोचो मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक स्त्री अपने बेटे को लेकर आई और उसने कहा कि इसे जरा समझा दे मैं हार गई इसके पिता हार गए इसके शिक्षक हार गए हम सबसे समझवा चुके हैं ये समझता नहीं अब आप ही एकमात्र आशा है ये बहुत गुड़ खाता है फकीर ने कहा सात दिन बाद आओ स्त्री तो समझी नहीं इसमें सात दिन बाद आने की क्या बात थी सात दिन बाद पहुंची बेटे को लेकर फकीर ने कहा कि क्षमा करो सात दिन और लगेंगे सात दिन बाद आओ ऐसा तीसरी बार भी कहा तो उस स्त्री ने कहा बात क्या है उसने कहा बात तुम्हें मैं सात दिन बाद आओ तो भी बताऊंगा इक्कीस में दिन उस फकीर ने कहा बेटा गुड़ खाना बंद कर दे स्त्री ने तो सिर से हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए इक्कीस दिन भटकाया तीन बार बुलाया उसने कहा ये इतनी सी सलाह नहीं मैं खुद ही गुड़ का बहुत शौकी हूं इस छोटे से बच्चे को मैं कहूं कि गुड़खाना छोड़ दे बुरा है इसके पहले मैं तो छोड़ दू इक्कीस दिन मुझे छोड़ने में लग गए और इसे सलाह देता तो बेईमानी की होती झूठी होती उस बेटे ने फकीर की तरफ आंख उठाकर देखा उसके चरणों में झुका और उसने कहा तो मैं भी छोड़ देता हूं तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते हो तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं तुम्हारा विचार थोड़ी विचार से कोई प्रभावित नहीं होता लोग प्रभावित जीवन से होते तुम्हारे भीतर की अग्नि से होते बातें तुम आग की करो और तुम्हारे जीवन में राख ही राखो तुम्हारा जीवन तुम्हारे वचनों को झुठला देगा बातें तो सभी अच्छी करते बातें अच्छी करने में क्या लगता है हदली लगे न फिट करी, रंग चोखा हो जाए कुछ खर्च तो होता नहीं बात करने में लोग जानते हैं कि बातें तो कचरा है और इस देश में तो और इस देश में इतनी सलाहें दी गई हैं, इतने उपदेश दिए गए हैं कि लोग थक गए लोग उब गए लोग छुटकारा चाहते तुम सोचते हो कि मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं लेकिन मेरी सलाह मेरे ही काम क्यों नहीं आती किसी के काम नहीं आती जब तुम्हारे काम नहीं आती तो किसी के भी काम नहीं आएगी मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी के घर एक बड़ा कीमती तोता था।, था। तोता सात दिन तक मलमूत्र विसर्जन ना किया तो पड़ोसी घबरा गया ऐसा कभी ना हुआ था कब्जियत आदमियों को होती तोतों को नहीं तोते अभी इतने बिगड़े नहीं अभी जीवन इतना खराब नहीं हुआ चिंतित हुआ कुछ समझ में ना आया सोचा मुल्ला नसरुद्दीन से पूछ लू बुजुर्ग आदमी है बूढ़ा आदमी है जीवन देखा है परखा है बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए नसरुद्दीन को बुलाया मुल्ला ने अपने चश्मे को ठीक ठाक किया तोते के पिंजरे के चारों तरफ घूमा ठीक से निरीक्षण किया विचार किया काफी फिर कहा भाईजान पिंजरे में आपने हिंदुस्तान का नक्शा क्यों बिछाया पड़ोसी ने कहा मलमूत्र नीचे न गिरे इसलिए मैं सदा अखबार बिछा देता हूं और जब से इमरजेंसी समाप्त हो गई है अखबारों में भी हड़ताल होने लगी तो सात दिन पहले अखबार की हड़ताल थी अखबार आया नहीं तो मैंने ये हिंदुस्तान का नक्शा बिछा दिया क्या इसमें कोई गलती हो गई क्या मैंने कोई भूल चुक की इसमें आपको कोई ऐतराज है मुल्ला हंसा और बोला बड़े मियां ऐतराज नहीं समस्या सुलझ गई तोते आदमियों जैसे जड़ नहीं होते तोते बुद्धिमान होते और संवेदनशील भी होते हिंदुस्तान जितना मलमूत्र सह सकता था सह चुका और ज्यादा सहने की इसकी क्षमता नहीं यही देख बेचारा तोता मलमुत्र साधे योगी बना बैठा हटाओ यह हिंदुस्तान का नक्शा तुम्हारे उपदेश तुम्हारे उपदेषा तुम्हारे सलाह देने वाले तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारे खोपड़ी को खूब कचरे से भर चुके जितनी सलाहें इस देश में दी गई हैं उतनी और कहीं नहीं दी गई इस देश की दुर्गति का यही बड़े से बड़ा कारण है और जो सलाह दे रहा है वो इसकी फिक्र ही नहीं करता कि उसके जीवन में सलाह के लिए कोई प्रमाण नहीं है उसका जीवन झूठला रहा है वो जो कह रहा है ठीक उससे उल्टा उसका जीवन कह रहा है इसे तुम समझना बड़ों की तो बात छोड़ दो तो छोटे छोटे बच्चे भी तुम क्या कहते हो यह नहीं सुनते तुम क्या करते हो इसे सुन लेते मां बाप क्या कहते हैं बच्चे को इससे थोड़ी बच्चा प्रभावित होता है मां बाप क्या करते हैं इससे प्रभावित होता है बच्चा देखता रहता है तुम लाख कहो झूठ मत बोलो लेकिन बच्चा झूठ बोलेगा क्योंकि तुम झूठ बोलते हो तुम लाख कहो कि निर्भीक रहो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैंने सुना एक छोटा बच्चा भागा घर के भीतर आया उसने अपनी मां से कहा मम्मी मम्मी एक शेर चला आ रहा चौक के उसकी मां ने देखा एक मरियल सा कुत्ता चला आ रहा था उसकी मां ने कहा कि हद हो गई झूठ की यह शेर है कितनी दफा कहा लाख दफा समझा चुकी हूं कि झूठ मत बोलो चलो इसी वक्त आंख बंद करो भगवान से प्रार्थना करो और क्षमा मांगो बेटा बैठ गया पालथी लगा के आंख बंद करके थोड़ी देर बाद उठा और बोला क्षमा मांग ली मां ने पूछा क्या हुआ क्या तुमने कहा उसने कहा मैंने कहा कि हे प्रभु एक कुत्ता आ रहा था मैंने अपनी मम्मी को कहा कि शेर आ रहा मेरी मम्मी बहुत नाराज हो गई कहती झूठ नहीं बोलना चाहिए आपका क्या विचार है प्रभु बोले अरे बेफिक्र रहे जब मैं छोटा था तो मैं भी अपनी मम्मी को ऐसे ही कुत्ते को शेर कहकर डराया करता बच्चा था बच्चा जानता तुम्हारा ईश्वर भी झूठा किससे प्रार्थना करने को कह रहे हो उसको उसने कुत्ते को शेर कहा इसमें तो थो शायद थोड़ी सच्चाई भी हो लेकिन किस ईश्वर से आंख बंद करके उससे तुम प्रार्थना करने को कह रहे हो कोई भी नहीं है कुत्ते को शेर कहा थोड़ी अतिशयोक्ति की और आंख बंद करके तो कोई भी नहीं है वह किसको तुम भगवान कह रहे हो ना तुम्हें अनुभव है ना किसी को अनुभव है झूठ पर और महान झूठ की परतें जमाए जा रहे हो बच्चे देखते सब तरफ झूठ चल रहा है बाप कहता है कि झूठ मत बोलना और फिर कह देता है कोई दरवाजे पे आया किराएदार आ गया तो पहुंचा देता बेटे को कह दो कि पिताजी घर में नहीं अब बिर देख रहा है कि यह बात झूठ है तो इस सब का क्या अर्थ होता है इसका अर्थ होता है कि जब कहना हो तो यही कहो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और जब बोलना हो तो जिसमें लाभ हो वही बोलो ये बात इतनी स्पष्ट है ये संदेश इतना साफ है छोटे बच्चे तब तक, तक तुम्हारे सत्य को देख लेते हैं तो बड़े जो काफी बेईमान हो गए जिन्होंने जीवन में काफी अनुभव कर लिया है वे तुम्हारे सत्य को ना देख पाएंगे ऐसा हुआ दक्षिण की एक कथा है दक्षिण में एक बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए पंडित मणि पंडित मणि कदीरे चेटियार भगवान मुर्गन कार्तिकेय के भक्त थे एक दिन उनके यहाँ एक भगत आया वह गले में रुद्राक्ष की माला पहने माथे पर भस्म रमाए हुए था और मुंह से मुर्गा मुर्गा किरट लगा रहा था उसने पंडित मणि से कहा मैं भगवान मुर्गन का मंदिर बनवाने की सोच रहा हूं कल रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि चिंता मत करो पंडित मणि के पास जाओ तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वे देंगे पंडित मणि ने इस पर भगत से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि रात भर मेरे यहां रहिए सुबह बातें होंगी सबे उन्होंने भगत को बुलाकर बताया महाराज रात को भगवान ने मुझे भी दर्शन दिए और कहा कि सामने वह जो ताड़ है उसके नीचे पांच फुट की गहराई पर खजाना गड़ा हुआ है उसे निकालकर भगत के हवाले कर दो अगर वहां गुप्त खजाना न मिले तो भगत ने शंका की महाराज पंडित मणि ने कहा मुझे भी यही शंका हुई थी और मैंने हिम्मत करके भगवान मुर्गुन से पूछ भी लिया उन्होंने फौरन उत्तर दिया कि अगर वहां खजाना न मिले तो वहां भगत जी को गाड़ दो यह सुनना था कि बगुला भगत लोटा सोटा उठाकर वहां से भाग गए न तुम्हें भरोसा है तुम्हारे भगवान का न तुम्हारे बच्चों को आएगा न तुम जिनको सलाह देते हो उन्हें आएगा तुम्हारा जीवन तुम्हारी कथा कहता तुम झूठ चला नहीं सकते झूठ पकड़ा ही जाएगा अब तुम कहते हो कि सलाह देने में मैं बड़ा कुशल हूं यह कुशलता महंगी पड़ रही ये कुशलता छोड़ो इस कुशलता से किसी को लाभ नहीं हुआ हालांकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा इस कुशलता के कारण कोई तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा लोग सिर्फ ऊपते होंगे तुम्हारी सलाह से क्योंकि जब तक कोई सलाह मांगे नहीं तब तक देना मत और जब कोई सलाह मांगे तो तभी देना जब तुम्हारे जीवन अनुभव से निकलती हो तो किसी के काम पड़े तो किसी के जीवन में राह बने तो किसी के अंधेरे में दिया जले यह दो कसोटी ख्याल रखने पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत क्योंकि बिन मांगी सलाह कोई पसंद नहीं करता अपमानजनक है बिन मांगी सलाह का मतलब होता है कि तुम दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो दूसरे के अहंकार को चोट लगती वो तुमसे बदला लेगा तुम्हारी सलाह से उसे तो कोई लाभ ना होगा शायद तुम्हें हानि पहुंचाए सलाह देने वालों को लोग माफ नहीं कर पाते तो पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत और सौ में निन्यानबे सलाहें बिन मांगे दी जाती फिर अगर कोई मांगे भी तो विचार कर लेना कि तुम्हारी अपनी अनुभूति क्या है अपनी अनुभूति के विपरीत सलाह मत देना अगर तुम ये दो बातें करने में सफल हो जाओ तो ना तो तुम किसी को हानि पहुंचा सकोगे ना तुम किसी का अपमान करोगे ना तुम लोगों का मन व्यर्थ कचरे से भरोगे ये और अगर ये दो बातें तुमने ध्यान में रखी तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे निखार आएगा क्योंकि तुम वही करोगे जो कहोगे और वही कहोगे जो तुम करोगे जब किसी व्यक्ति के जीवन में कृत्य में और विचार में तालमेल हो जाता तो परम संगीत पैदा होता है नहीं तो ऐसा ही समझो कि तबला एक ढंग से बज रहा है और सितार एक ढंग से बज रहा है दोनों में कोई तालमेल नहीं बेसुरापन है ऐसे तुम्हारे विचार एक ढंग से चल रहे हैं और तुम्हारा जीवन एक ढंग से चल रहा है दोनों में कोई तालमेल नहीं बैलगाड़ी में जूते बैल एक इस तरफ को जा रहा है एक उस तरफ को जा रहा है और बैलगाड़ी की दुर्दशा हुई जा रही जीवन में संगीत तभी पैदा होता है शांति तभी पैदा होती है, सुख तभी पैदा होता है जब तुम्हारे विचार और जीवन में एक तालमेल होता है एक सामंजस्य होता है एक समन्वय होता है वही कहो जो तुमने जाना हो ईमानदार बनो अगर तुमने ईश्वर को नहीं जाना है तो भूल के किसी से मत कहना की ईश्वर है कहना कि मैं खोजता हूं अभी मुझे मिला नहीं तो कैसे कहूं मिल जाएगा तो निवेदन करूंगा या इसके पहले तुम्हें मिल जाए तो मुझ पे दया करना मुझे खबर देना अपने छोटे बच्चों से भी यही कहना कि ईश्वर को खोजता हूं अभी मुझे मिला नहीं बेटे शायद तुझे मिल जाए मुझसे पहले मिल जाए कौन जाने तो मुझे याद रखना मुझे बता देना तेरा पिता अभी भी अंधेरे में तेरी मां अभी भी भटकती है काश तुम अपने बच्चों के प्रति इतने सच्चे हो सको अपने पड़ोसियों के प्रति इतने सच्चे हो सको अपने मित्र परिजनों के प्रति इतने सच्चे हो सको तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में कैसी ना सुगंध आ जाएगी कैसी ना तुम सुंदर हो उठोगे ये कुशलता छोड़िए और सबसे पहले तो जो तुम किसी से कहने चले हो उसे परखो जांचो उसे जीवन की कसौटी पे कसो वो सच भी है हां तुम्हें लगे कि सच है, तुम्हें उससे रस मिले तुम्हारे जीवन में आनंद बहे तुम्हारे जीवन में थोड़ी रोशनी हो थोड़ा साफ साफ दिखने लगे तुम्हारी आंखों का धुंधलका मिटे फिर तुम जरूर कह देना स्वभाव जब तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो जिन्हें तुम प्रेम करते हो उनसे तुम निवेदन करना चाहोगे लेकिन अभी तो अक्सर यही होता है कि तुम दूसरों को सलाह इसलिए देते हो सिर्फ यही सिद्ध करने को कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं मुझे ज्यादा पता है मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक बड़े पंडित थे मेरे पिता के मित्र थे मैं पिता का सिर खाया करता कोई भी सवाल उठाता मगर वे ईमानदार आदमी हैं उनकी ईमानदारी के कारण मेरे मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है वे मुझसे कहते मुझे पता नहीं तुम पंडित जी के पास चलो पंडित जी के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा कभी पैदा नहीं हुई क्योंकि मुझे दिखता नहीं कि वो जो कहते थे उसमें जरा भी सचाई थी उनके घर जाके मैं बैठ के उनका निरीक्षण भी किया करता है वो जो कहते थे उस समय जीवन का कोई तालमेल न था लेकिन बड़ी ब्रह्मज्ञान की बातें करते थे ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करते थे और जब मैं उनसे ज्यादा विवाद करने लगता तो वो कहता ठहरो जब तुम बड़े हो जाओगे उम्र पाओगे तब ये बात समझ में आएगी मैंने कहा आप उम्र की एक तारीख तय कर दें अगर आप जीवित रहे तो मैं निवेदन करूंगा उस दिन आके मुझे टालने के लिए उन्होंने कह दिया होगा कम से कम 21 साल के तो हो जाओ जब मैं इक्कीस का हो गया मैं पहुंच गया मैंने कब कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा जो आप बताते 21 साल का हो गया आप क्या इरादा है आप कहिएगा 42 साल के हो जाओ 42 साल का हो जाऊंगा तब आगे की बता देना टालो मत तुम्हें हुआ हो तो कहो कि हुआ नहीं हुआ हो तो कहो कि नहीं हुआ उस दिन न मालूम कैसे भाव की दशा में थे वे कोई और था भी नहीं उनके भक्त बैठे रहते थे भक्तों के सामने और कठिन हो जाता उस दिन उन्होंने आंख बंद कर ली उनकी आंख से दो आंसू गिर पड़े उस दिन मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा पैदा हुई उन्होंने कहा मुझे क्षमा करो मैं झूठ ही बोला था मुझे भी कहां हुआ टालने की ही बात थी उस दिन भी तुम छोटे थे लेकिन तुम पहचान गए थे क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से देख रहा था तुम्हारे मन में श्रद्धा पैदा नहीं हुई थी तुम भी समझ गए थे मैं टाल रहा हूं कि बड़े हो जाओ मुझे भी पता नहीं उम्र से इसका क्या संबंध सिर्फ झंझट मिटाने को मैंने कहा था मैंने कहा आज मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हुआ अब तक मैं आपको निपट बेईमान समझता था ख्याल रखना तुम जो भी सलाह है तुम्हारे जीवंत अनुभव से नहीं प्रकटी है देते हो उससे तुम बेईमान समझे जाते हो ईमानदार नहीं वही कहो जो जाना है तब कितना कम कहने को रह जाता कभी सोचा कितना कम रह जाता कहने को एक पोस्टकार्ड कार्ड पर लिख सकते हो इतना कम बचता है सब कूड़ा करकर हट जाता है और तुम चकित हो जाओगे उस छोटी सी पोस्टकार्ड पर लिखी गई बातें इतनी बहुमूल्य हो जाती एक एक बात का वजन ऐसा हो जाता है जैसा हिमालय का वजन हो तुम जिसे दोगे वह कृतकृत्य क्रत होगा पूछते हो दूसरे को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है इसमें कठिनाई है भी क्या तुम्हें करना नहीं करे तो दूसरा फसे तो दूसरा ना करे तो पछता है करे तो पछता है मुसीबत तुमने दूसरे की खड़ी कर दी तुम्हें क्या अड़चन है तुम्हें दूसरे पर दया भी नहीं है सिर्फ दया हीन मुफ्त सलाह देते तुम्हें करूना भी नहीं है तुम्हें दूसरे के प्रति सहानुभूति भी नहीं मैंने सुना मुला की पत्नी चौकी के बाहर और उसने कहा नसरुद्दीन आज मेरे दांत में बहुत दर्द है नसरुद्दीन ने अखबार से आंखें उठाई बड़ी बेरुखी से बेमन से और कहा तो निकलवा दो मेरे दांत में होता तो मैं तुरंत ही निकलवा देता पत्नी ने कहा जी लेकिन ये तुम्हारा दांत थोड़ी ही है तुम्हारा होता तो मैं भी उसे निकलवाने में कोई कोर कसर उठा रखती अपना दांत निकलवाना हो तो अड़चन होती दूसरे का दांत निकलवाना हो उसमें सलाह देने में क्या अड़चन है दूसरे को सलाह देने में अड़चन नहीं है इसलिए मैं कहता हूं सोच के देना कच्ची मत दे देना ऐसे ही मत दे देना टालने को मत दे देना व्यर्थ ज्ञान का प्रभाव दिखाने को मत दे देना थोथे आडंबर के कारण मत दे देना से देना सोच के देना अनुभव करके देना उसके साथ सहानुभूति रख के देना तो तुम पाओगे कि तुम्हारी हर सलाह है दूसरे को बदले न बदले तुम्हें बदलती तुम अपनी हर सलाह में पाओगे कि तुम्हारा जीवन निखरता है हर सलाह है तुम्हारे जीवन पर छैनी की एक चोट बनेगी तुम्हारी प्रतिमा ज्यादा साफ उभरेगी भीड़ में ऐसे कोई इंसान की बातें करे जैसे पत्थर के बुतों में जान की बातें करे झूठ को सच पर जहां तरजीह देना आम हो कौन होगा जो वहां पर ज्ञान की बातें करे है तो खुश फहमी महज लेकिन बहुत बहस से फायदा है तो खुश फहमी महज लेकिन बहस से फायदा साप ग्रस्तों से कोई बरदान की बातें करे मंजिलों की ओर बढ़ना है तो चलते ही रहो लाख दुनिया गर्द सो तूफान की बातें करे जो स्वयं चल पाए कंधे पर लिए अपनी सलीब हक बजानब है वही ईमान की बातें करे जब तक अपने कंधे पर अपनी सूली लेकर तुम न चले हो तब तक ईमान की बातें करना ही मत जब तक धर्म के रास्ते पर तुमने तकलीफ ना उठाई हो तब तक धर्म की बात करना ही मत जब तक प्रभु के चरणों में तुमने अपना सिर काट के न चढ़ाया हो तब तक प्रभु अनुभव की बात करना ही मत जब तक अपने मन को राह करके समाप्त न कर दिया हो तब तक ध्यान समाधि की बात करना ही मत जो स्वयं चल पाए कांधे पर लिए अपनी सलीब हक बचाने भी वही ईमान की बातें करे तब तुम्हे हक मिलता है नहीं तो गैर अधिकार बात है हिंसा है इसे रोको इसे छोड़ो इस जाल को तोड़ो इसके बाहर आओ तुम्हारा जीवन ही तब सलाह बन जाता है तुम्हारे उठते बैठते से लोगों को किरणें मिलेंगी तुम्हारी आंख का इशारा पर्याप्त होगा अभी तुम लाख सिर मारो तुम जब कह रहे हो बड़े बल से तब भी तुम्हारे भीतर की निर्बलता साफ जाहिर होती तुम लड़खड़ा रहे हो तुम कह रहे हो श्रद्धा की बात और भीतर संदेह खड़ा है इस श्रद्धा में श्रद्धा जैसा कुछ भी नहीं गुरजेफ का एक बड़ा शिष्य आस्पेंस की जब पहली दफा उसे मिला तो गुरजेफ ने आस्पेंस से कहा ये कोरा कागज है इस पर तू एक तरफ लिखला कि क्या तू जानता है और दूसरी तरफ लिखला कि क्या तू नहीं जानता है आस्पेंस तो ने कहा क्यों तो गुरजेफ ने कहा ताकि ता जो तू जानता है उसकी बात हम कभी ना करेंगे जब तू जानता ही है तो उसकी हम बात क्यों करें जो तू नहीं जानता उसकी बात करेंगे जो तू नहीं जानता वो मैं जनाने की कोशिश करूंगा जो तू जानता है वो समाप्त हो गई बात सोचते हो किस कठिनाई में पड़ गया होगा आसपि की ले तो लिया कागज हाथ में बगल की कोठरी में चला गया सर्द रात थी और बर्फ पड़ रही थी बाहर लेकिन उसे पसीना आने लगा कलम तो उठा ली लेकिन लिखने को कुछ ना सूझे क्या जानता हूं और आज बात बड़ी महंगी थी सस्ती नहीं थी क्योंकि एक दफा लिख दिया इस कागज पर वो तो जानता है गुरुजीएफ को कि आदमी ऐसा है कि अगर लिख दिया कि ईश्वर को जानता हूं तो फिर ईश्वर की बात ना करेगा लिख दिया कि ध्यान को जानता हूं तो फिर ध्यान की बात ना करेगा लिख दिया कि प्रेम को जानता हूं तो फिर प्रेम की बात ना करेगा आज बड़ी कठिन थी बात बड़ी कठिन घड़ी थी महंगा था ये सौदा आज सोच के ही लिखना था खूब सोचने लगा प्रेम को जानता हूं ध्यान को जानता हूं धर्म को जानता हूं ईश्वर को आत्मा को क्या कहा जानता हूं उसने बड़ी किताबें लिखी थी इसके पहले आस्पेंस की ने जगत ख्याति थी उसकी गुरुजेव को तो कोई जानता भी ना था एक गरीब फकीर लेकिन आस्पेंस की जगत ख्यात था उसकी किताबें सारी दुनिया में थी अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी लोग उसे ज्ञानी की तरह मानते थे ये ज्ञानी लेकिन आदमी ईमानदार रहा होगा एक घंटे भर बाद वापिस आया इसने कोरा कागज गुरुजेफ के हाथ में दे दिया और कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है आप शुरू करें मैं निपट अज्ञानी हूं इससे बात शुरू करें गुरजेफ ने कहा तब कुछ हो सकता है मैं सोच रहा था कि तू कितना ज्ञान अपनी किताबों में बघा रहा है कितनी बातों तू लोगों को सलाह देता रहा है आज कसोटी हो जाएगी कि तू आदमी ईमानदार है या नहीं तू ईमानदार है मैं तुझे स्वीकार करता हूं तू इस रास्ते पर बढ़ सकेगा जगत की बड़ी से बड़ी ईमानदारी इस बात में है कि हम स्वीकार करें कि हमें मालूम नहीं जो स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञानी है किसी दिन ज्ञानी हो सकते हैं जो स्वीकार करने में झिझकते हैं जो थोथे और झूठे ज्ञान को अपना ज्ञान दावा करते रहते उनके ज्ञाने होने की कोई संभावना नहीं दूसरा प्रश्न ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के बारे में बोलते हुए आपने कहा कि अगर इस विधि के खोजने वालों को भगवान बुद्ध का मात्रम पितरम हंतवा वाला सूत्र मिल जाए तो यह विधि अपूर्व रूप से उपयोगी हो जाए इस पर कुछ और प्रकाश डालने की कृपा करें मनुष्य जब पैदा होता है तो कोरे कागज की तरह पैदा होता है मनुष्य जब पैदा होता है तो शुद्ध निर्मलता की तरह पैदा होता है मनुष्य जब पैदा होता तो पूर्ण स्वतंत्रता की तरह पैदा होता है बेसर्त उस पर कोई सीमा नहीं होती कोई मर्यादा नहीं होती अमर्याद असीम मनुष्य जब पैदा होता तो आत्मा की तरह पैदा होता है फिर समाज परिवार पिता माता शिक्षक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब मिलके इस आत्मा के आसपास मन की एक परत खड़ी करते मन की एक दीवार बनाते ध्यान रखना मन समाज द्वारा निर्मित होता है आत्मा तुम्हारी है शरीर प्रकृति का है और मन समाज का है मन बिल्कुल उधार और बासी चीज है शरीर भी सुंदर है क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य है उसमें झरनों की कलकल -कल है तुम्हारे खून में। मिट्टी की सुगंध है तुम्हारी देह में जैसे आकाश के तारे हैं ऐसी ऊर्जा है तुम्हारे प्राण में तुम्हारा शरीर निसर्ग से आया वो प्राकृतिक वो प्रकृति है तुम्हारी आत्मा परमात्मा से आई दोनों सुंदर हैं दोनों अपूर्व रूप से सुंदर हैं, दोनों के बीच में एक दीवार है मन की मन समाज द्वारा निर्मित है मन तुम्हारे शरीर को भी दबाता है और तुम्हारी प्रकृति को धीरे धीरे विकृति बना देता है मन तुम्हारी आत्मा को भी दबाता है घेरता है और काराग्रह में बंद कर देता है मन के दो काम है शरीर की प्रकृति को नियंत्रित कर लेना और आत्मा की अबाध स्वतंत्रता को काराग्रह में डाल देना सारे धर्म का इतना ही सूत्र है मन से कैसे मुक्त हो जाएं जो समाज ने किया है धर्म उसे नकारता है बुद्ध पुरुषों का इतना ही उपयोग है सदगुरु के पास होने का इतना ही प्रयोजन है कि जो समाज ने तुम्हारे साथ कर दिया है सदगुरु उसे धीरे धीरे हटाता है तुम्हें सहयोग देता है कि तुम हटा दो समाज ने जो दीवाल तुम्हारे तरफ चुन है मन की विचारों की उसकी एक एक ईंट खिसका देता है जिस दिन मन विसर्जित हो जाता है उसी दिन समाधि लग जाती है जिस दिन शरीर नैसर्गिक और आत्मा स्वतंत्र इन दोनों के मध्य समाधि का स्वर उठता है यह जो चीन की दीवार है मन ये दोनों को अलग किए आमन समाधि का सूत्र नो माइंड उन मन मन से मुक्त हो जाना ध्यान का अर्थ है तो सारे धर्म की आधारशिला एक ही है कि समाज ने जो किया है उसे कैसे अन किया किया जा सके तुम फिर से कैसे उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम पैदा हुए थे तुम्हारी आंखें फिर कैसे उसी तरह निर्धूम और निर्धल हो जाएं जैसे जब तुमने पहली दफा मां के पेट से जन्मे थे और आंख खोली थी उस क्षण थी कोई पर्दा न था तुम्हारे कान फिर कैसे वैसे ही खुल जाएं जैसे पहली दफा जब तुमने ध्वनि सुनी थी तब थे तुम्हारा स्पर्श कैसे फिर उतना ही संवेदनशील हो जाए जैसा पहले दिन था जब तुम जन्मे थे तुम फिर कैसे उसी तरह मुक्त सांस लेने लगो जैसी तुमने पहली सांस ली थी तुम फिर कैसे वैसे ही हंसो कु तुम फिर कैसे वैसे ही रो कुे कैसे तुम कुआरे हो जाओ कैसे समाज ने तुम पर जो जो थोपा है वो फिर से हटा लिया जाए समाज के इस आरोपण में माता पिता ने बहुत बड़ा हाथ बटाया क्योंकि वे ही तुम्हारा पहला समाज थे फिर तुम्हारे भाई बहन थे फिर तुम्हारे पड़ोसी थे फिर स्कूल था फिर कॉलेज था फिर यूनिवर्सिटी थी फिर ये सारा विस्तार था पर्थ दर पर जैसे कि प्याज होती एक पर्थ के ऊपर दूसरी पर्थ जमती चली गई अब तो तुम खो ही गए हो भीड़ के में अब तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कौन हो अब तो तुम्हें पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूं वर्षों चेष्टा करोगे कि मैं कौन हूं तब कहीं तुम्हें उत्तर आएगा क्योंकि जहां से उत्तर आ सकता है उसमें और तुम्हारे बीच इतना अंतराल हो गया और इतनी दीवालें और इतने पर्दे और इतनी अड़चने इतनी बाधाएं हो गई धर्म का अर्थ है इन बाधाओं को कैसे हटाएं इसका यह अर्थ नहीं होता है कि हम बच्चे को इस तरह पाल सकते हैं कि उस पर कोई पर्दे ही ना पड़े यह असंभव है समझना है मेरी बात सुनकर बहुत बार ऐसा लग जाता है तो फिर हम बच्चों को कोई संस्कार क्यों दें संस्कार देने से बचा नहीं जा सकता संस्कार देने ही पड़ेंगे अनिवार्य बुराई नेसेसरी इविल आखिर बच्चा आग की तरफ जा रहा होगा तो रोकना ही पड़ेगा कि मत जाओ संस्कार मिलेगा अंधेरी रात में बच्चा बाहर जाना चाहेगा तो मां को कहना पड़ेगा कि मत जाओ खतरा भय पैदा होगा निर्भय पर सीमा बन जाएगी बह की जहर घर में रखा होगा तो दूर रखना पड़ेगा बच्चे के हाथ तक ना पहुंच जाए हाथ पहुंच जाए तो झटके से छीन लेना होगा बच्चा अपने को नुकसान पहुंचा सकता है दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है ये सारी बातें रुकावट डालनी होगी बच्चे को संस्कार देने होंगे बच्चे को अनुशासन देना होगा हर कहीं खड़े होके मलमूत्र विसर्जन करे तो रोकना होगा समय पर ठीक स्थान पर मलमूत्र विसर्जन करे इसकी शिक्षा देनी होगी टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होगी समय पर भोजन मांगे दिन भर भोजन ना करता रहे हर घड़ी हर कहीं हर कोई काम ना करने लगे एक विवेक देना होगा इससे बचा नहीं जा सकता यह करना ही होगा कम ज्यादा ऐसा वैसा लेकिन यह होगा ही यह अनिवार्य है और धर्म जो कहता है वह भी बात महत्वपूर्ण है जब यह सारी की सारी व्यवस्था निर्मित हो जाएगी तो एक दिन इसे तोड़ना भी इतना ही जरूरी है फिर तोड़ा जा सकता है जिसके भीतर अनुशासन आ गया उसे अनुशासन से मुक्त किया जा सकता है इस बात को समझना इसके विरोधाभास को समझना वस्तुतः उसे ही अनुशासन से मुक्त किया जा सकता है जिसके भीतर अनुशासन आ गया जब तक नहीं आया है तब तक तो मुक्त नहीं किया जा सकता जिसके भीतर समझ आ गई उसे फिर संस्कार से मुक्त किया जा सकता है इसलिए हमने इस देश में सन्यासी को सारे संस्कारों से मुक्त रखा हमने उसके ऊपर वर्ण की बाधा नहीं मानी आश्रम की बाधा नहीं मानी सन्यासी होते ही समाज की सारी व्यवस्था के बाहर माना सारी व्यवस्था का अतिक्रमण कर गया जो संस्थ हो गया उस पर अब कोई रुकावट नहीं कोई बाधा नहीं उसकी स्वतंत्रता परम है न शास्त्र रोकता है न संस्कृति न समाज क्यों क्योंकि हमने ये जाना कि संन्नस्त होने का अर्थ ही यही होता है कि कम से कम समझ पैदा हो गई अपनी समझ पैदा हो गई अब ऊपर से रोपी गई समझ की कोई जरूरत नहीं ऐसा ही समझो कि बच्चा चलना शुरू करता है तो मां उसका हाथ पकड़ती चलाती यह हाथ सदा नहीं पकड़े रहना है एक दिन पकड़ना पड़ता है एक दिन छोड़ना भी पड़ता है अगर मां बहुत दया में इस हाथ को पकड़े ही रहे तो दुश्मन है जब बच्चा चलना सीख जाए तो जैसे एक दिन मां ने दया करके बच्चे का हाथ पकड़ा था ऐसे ही दया करके हाथ हटा भी लेना होगा नहीं तो ये बच्चा जवान हो जाएगा और मां इसका हाथ पकड़े फिरेगी ये कभी प्रौढ़ ही ना हो पाएगा बहुत सी माताएं ऐसा करती बहुत से पिता ऐसा करते उनके बच्चे मुर्दा रह जाते गोबर गणेश सहारा दो पर सहारा जरूरत से ज्यादा मत दे देना सहारा देना इसीलिए कि किसी दिन व्यक्ति बेसहारा खड़ा हो सके अपने पैर पे खड़ा हो सके नियम देना ताकि नियम से मुक्त हो सके संयम देना ताकि संयम से मुक्त हो सके सब समझा देना जब उसकी सब समझ साफ हो जाए तो उससे कहना आप समझ भी छोड़ दे अब तू तो मुक्त हो सकता है ये दूसरी बात नहीं हो पाती पहली बात हो जाती है दूसरी अटक जाती ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का इतना ही अर्थ है कि यह दूसरी बात हो जाए जो मां एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़ ली थी वो पकड़े ही ना रह जाए उसका हाथ एक दिन छोड़ना जरूरी है अगर उसने ना छोड़ा हो तो तुम छोड़ना तुम्हें वो हाथ से मुक्त हो जाना जरूरी तुम्हारे पिता ने एक दिन तुम्हें सुरक्षा दी थी तुम्हें सब तरफ से घेर कर सुविधा दी थी एक दिन वो घेरा तोड़ देना अगर पिता तोड़ने को राजी ना हो तो तुम तोड़ देना वो तोड़ना जरूरी है अन्य था तुम घेरे में आबद्ध मर जाओगे वो घेरा तुम्हारी कब्र हो जाएगा देखते ना एक पौधे को लगाते मुक्ता यहां बगीचे में पौधा लगाती तो उसके सहारे लिए बांस लगा देती फिर ऐसा हुआ कि ये इक्लिप्टस यहां पास में इसका बांस लगा ही रहा वो इक्लिप्टस बड़ा हो गया है लेकिन प्रौल नहीं हो पा रहा छप्पर से ऊपर उठ गया है लेकिन बिना बांस के गिर जाता है। उसमें रीढ़ पैदा नहीं हो पाई बांस जरूरत से ज्यादा लगा रह गया अब कोई उपाय नहीं दिखता कि अब क्या किया जाए अब बांस को हटाओ तो गिरता है मर जाएगा बांस को ना हटाओ तो खतरा है क्योंकि अब अब बांस की जरूरत नहीं ये बांस हट जाना चाहिए था ऐसी हालत बहुत लोगों की है छोटा वृक्ष होता है उसके चारों तरफ हम बागुल लगा देते कटघरा खड़ा कर देते सुरक्षा के लिए फिर एक दिन कटघरे को अलग कर लेना होता है हम अलग अलग्न करें तो वृक्ष तोड़ के आगे बढ़ जाता है ऐसी ही अवस्था मनुष्य की है मनुष्य छोटा पौधा है बच्चा एक बहुत नाजुक घटना है उसके आसपास सब तरह की सुरक्षा चाहिए लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा हटनी चाहिए तो ही बच्चा बलशाली होगा तो ही उसके भीतर रीढ़ पैदा होगी इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बड़े घरों के बेटे बिना रीढ़ के उठे जिनके पास खूब सुख सुविधा है उनके बच्चे मुर्दा होते तुमने देखा होगा बड़े घरों में प्रतिभाशाली लोग पैदा नहीं होते प्रतिभा पैदा नहीं होती जितना धन पैसा हो किसी घर में उतने ही बुद्धू पैदा होते प्रतिभा के लिए चुनौती चाहिए अमीर का बेटा चुनौती ही नहीं है उसके लिए वो कहता जो चाहिए वो मुझे मिले हुआ है अब और क्या करना है? पढ़ के भी क्या होगा विश्वविद्यालय में सिर मारने से भी क्या फायदा है मैंने सुना है हेनरी फोर्ट अमेरिका का बड़ा करोड़पति अपने बेटों को गरीबों की तरह पाला फोर्ड के बड़े मोटर कारखाने के सामने उसके बेटे छोटे जब थे तो जूते पे पालिस करते थे किसी ने हेनरी फोर्ड को कहा ये तुम क्या कर रहे हो उसने कहा कि मैं ऐसे ही जूते पालिश करता था उस जूते पालिश करने से मैं हेनरी फोर्ड बना अगर मेरे बच्चे अभी से हेनरी फोर्ड बन गए तो एक दिन जूता पालिश करेंगे बात में बल है बात सच है आदमी कठिनाई से बढ़ता है सुविधा से दब जाता मर जाता अति सुविधा हितकर नहीं थोड़ी असुविधा भी होनी चाहिए थोड़ी सुविधा भी और धीरे धीरे सुविधा हटती जानी चाहिए और चुनौती बड़ी होती जानी चाहिए हटा लो बांस हटा लो बागोड़ ताकि वृक्ष उठे तूफानों से टक्कर ले अंधड़ों से जूझे तो जड़ें मजबूत होंगी तो उसके पैर जमीन में धसेंगे और बल आएगा आत्मविश्वास आएगा ये भरोसा आएगा कि मैं तूफानों से जूझ सकता हूं कि मैं चांदारों की यात्रा पर अकेला जा सकता हूं कि मेरे पैर मजबूती से जमीन में गढ़े ये पृथ्वी मेरी है यह आकाश मेरा है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का बुनियादी आधार यही है कि एक दिन व्यक्ति को अपने मां बाप से मुक्त होना चाहिए बुद्ध का जो सूत्र है मातरम पितरम हंतवा वो इसी का सूत्र बुद्ध कहते एक दिन माता पिता की हत्या कर देनी चाहिए ठीक यही बात जीसस ने भी कही ईसाई भी इस बात को पकड़ नहीं पाए और बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं जब बाइबल में ये वचन उनको दिखलाया जाता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं वो हल नहीं कर पाते क्योंकि जीसस ने कहा है जब तक तुम अपने माता पिता को घृणा ना करो तुम मेरे सिर ना हो सकोगे अब भी बात उस आदमी के मुंह से जो प्रेम का उपदेश था था जिसने कहा अपने दुश्मन को भी प्रेम करना और जिसने कहा जो तुम्हारे एक गाल पे छाटा मारे उसके सामने दूसरा भी कर देना और जिसने कहा कि जो तुम्हारा कोट छीन ले उसको कमीज भी दे देना हो सकता है बेचारे को कमीज की भी जरूरत हो और जो तुमसे एक मील बोझ ले जाने को कहे उसके साथ दो मील चले जाना क्योंकि कौन जाने संकोच बस कहना रहा शत्रु को भी अपने जैसा प्रेम करना जिसने ये बात कही उन्हीं ओंठों से यह दूसरी बात बड़ी अजीब लगती है कि जब तक तुम अपने मां बाप को घृणा ना करोगे मेरे शिष्य ना हो सकोगे ईसाइत इन वचनों को छिपाती रही है इन पर व्याख्या नहीं की जाती बुद्ध का वचन तो और भी खतरनाक है जीसस तो कहते हैं जब तक तुम अपने माता पिता को घृणा ना करो ये कुछ भी नहीं मेरी अपनी समझ यही है कि बुद्ध का सूत्र ही है जो जीसस के कानों में पड़ गया था लेकिन जीसस ने इसमें बदलाव बदलाहट की होगी क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे थे वो तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे हत्या की बात सुनकर तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाते कि तुम कह क्या रहे हो बुद्ध ने कहा मां बाप की हत्या ना करेज हो वो भिक्षु ना हो सकेगा ये तो और भी कठिन बात होगी और बुद्ध के मुंह से महाकरुणावान बुद्ध से ज्यादा करुणा से भरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ हिंसा की बात कह रहे हैं हत्या कर दो माँ बाप की समझ लेना बाहर के माँ बाप से इसका प्रयोजन नहीं तुम्हारे भीतर जो संस्कारित होकर माँ बाप बैठ गए उनकी हत्या कर दो तुम्हारे भीतर जो माँ बाप की आवाज बहुत गहरे में प्रविष्ट हो गई है जो तुम्हें अब भी मुक्त नहीं होने देती जो संस्कार तुम्हारे भीतर बहुत जंजीर की तरह बंधा पड़ा है उसे तोड़ दो ऐसा रोज तुम्हें अनुभव होगा अगर तुम थोड़ा समझ पूर्वक जियोगे थोड़े ध्यानपूर्वक जियोगे थोड़ी स्मृति को जगाओगे तो तुम घड़ी घड़ी पाओगे मेरे एक मित्र हिंदी के बड़े कवि कोई पचास साल तो उम्र है पत्नी है बच्चे हैं लड़की की शादी हो गई उसके बच्चे हैं एक दफा मेरे साथ सफर किए उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि सफर में आपको इनकी कई खूबियां पता चली मैंने कही मेरे पुराने पर्चे थे तो उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होता सफर में पता चलेंगी और सफर में पता चली डॉक्टर के बेटे हैं वो पिता तो चल बसे पिता कुछ झक्की किस्म के थे डॉक्टर थे और झक्की सो दोहरी बीमारियां झक्की ऐसे थे कि हर चीज में शक होता था कि कहीं कोई इन्फेक्शन न लग जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए वो झक्की इनको भी है वो मुझे पता भी नहीं था जब ट्रेन में चाय आई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा इनका क्या बात है नहीं नहीं। फिर भी मुझे बताए तो उन्होंने कहा नहीं मैं मुझे पीने नहीं मुझे अभी इच्छा नहीं चलो मैंने कहा कोई बात नहीं भोजन का वक्त हो गया भोजन आया तो कहने मुझे भोजन भी नहीं करना तो मैंने कहा हुआ क्या तुम्हारे भूख को उनका नहीं कोई बात नहीं पर मैंने कहा कि कोई तकलीफ हो रही है पेट में कुछ अड़चन है क्या बात उनका बाप बार बार जिद करेंगे और 24 घंटे साथ रहना बात यह है कि मैं कहीं की चाय नहीं पी सकता और कहीं का भोजन नहीं कर सकता ये 24 घंटे में तो उपवास करूंगा मैं उनका क्योंकि ज्यादा न छेड़े बात यह है कि मुझे इन्फेक्शन का डर आया कहा से उन्होंने कि मेरे पिता पिता चल बसे मगर पिता जो संस्कार दे गए हैं वो बैठा है जब बुद्ध कहते हैं माता पिता की हत्या कर दो तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि भीतर जो संस्कार है इसकी हत्या कर दो अब ये झूल की बकवास है और इतने डर डर के जियोगे तो जीने में कोई सारी नहीं मरी जाओ ऐसे डर डर के तो जी ना सकोगे उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे पति ने मुझे कभी चूमा नहीं क्योंकि ये तो बात सच है कि चुंबन से ज्यादा इंफेक्शन दुनिया में कोई और चीज नहीं क्योंकि दूसरे के ओंठों से लाखों कीटाणु तुम्हारे ओंठों में चले जाते अभी पति तो तभी चूम सकते हैं अपनी पत्नी को जब जब उसके ओंठ वगैरह सब स्टेरिलाइज किए जाए मगर तब तक चुंबन का अर्थ न रह जाए प्रयोजन न रह जाए ये तो भय सीमा से आगे बढ़ गए है ये पागलपन आ गया है तुम जरा अपने भीतर खोजना शायद इतनी अतिशयक्ति ना हो लेकिन तुम यही पाओगे जब तुम अपने बेटे से बात कर रहे हो तब जरा गौर करना तुम उसी ढंग से बात कर रहे हो जिस तरह तुम्हारे पिता तुमसे बात करते थे ये बड़े मजे की बात तो तुम बड़े जरा भी नहीं तुम वही दौर रहे हो तुम ग्रामाफोन के रिकॉर्ड हो तुम जब अपनी पत्नी से झगड़ा करो तो जरा गौर से देखना यह झगड़ा वैसे ही हो रहा जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारी मां का होता था अक्सर तुम वही दोहरा रहे हो इसमें जरा भी नया नहीं कुछ नवीन नहीं है और अगर तुम स्त्री हो तो जरा गौर करना तुम अपने पति के साथ जो व्यवहार कर रही हो वो तुमने अपनी मां से सीखा मां जो तुम्हारे पिता के साथ करती थी वही तुम अपने पति के साथ किए जा रही हो ऐसे सदियों तक चीजें दोहरती रहती और चैतन्य का लक्षण है नवीनता जब इतना दोहराव होता है जीवन में इतनी पुनरुक्ति होती तो चेतना दब जाती जड़ हो जाती मर जाती तब तुम जीवंत नहीं रह जाते तुम जरा जांच परख करना तुम अपनी भाव भंगिमाओं में अपने माता पिता को छिपा पाओगे तुम अपने व्यवहार में अपने माता पिता को छिपा पाओगे तुम अपने बोलने चालने में माता पिता को छिपा पाओगे तुम अपने कृत्यों में दुष्कृत्यों में माता पिता को छिपा पाओगे अच्छे बुरे में छिपा पाओगे तो तुम हो कहां बुद्ध जब कहते हैं माता पिता की हत्या कर दो तो वो कहते हैं उस हत्या के बाद ही तुम्हारा जन्म होगा एक जन्म तो हो गया उतना जन्म काफी नहीं है द्विज बनो अब दूसरा जन्म चाहिए फिर से जन्मो ये दूसरा जन्म तुम्हारी चैतन्य की पहली घोषणा होगी दोहराओ मत तुम कोई अभिनय मत करो मगर ऐसा ही हो रहा है मैं लोगों को देखता हूं मेरे पास कभी कोई आ जाता है वो कहता है कि मेरे पिता का ऐसा दुर्व्यवहार है कि मेरी मां ऐसी दुष्ट है तो इस मां तो यहां मौजूद नहीं है पिता यहां मौजूद नहीं है मैं इसी आदमी का निरीक्षण करता रहता कुछ दिन तक और अक्सर इस आदमी में ही प्रमाण मिल जाते हैं कि इसकी बात सच है या नहीं इसको ही देख के इसके मां बाप की सारी कथा धीरे धीरे लिखी जा सकती है इसके ही व्यवहार में इसके मां बाप को पकड़ा जा सकता है इस बात के लिए बुद्ध ने कहा कि अपने मां बाप की हत्या कर दो अपने संस्कार जो एक दिन जरूरी थे अब तोड़ डालो बागुड़ हटा दो बांस गिरा दो अब सहारे की जरूरत नहीं है बैसाखियां फेंक दो अब अपने पैर पर खड़े हो जाओ आत्मवान बनो ये आत्मवान बनने का सूत्र ही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का सूत्र भी है स्वयं बनो स्वत्व की घोषणा करो उधार उधार बासे बासे न रहो तुम निरीक्षण करोगे तो तुम बहुत चौंकोगे निन्यानबे प्रतिशत तुम उधार हो और सबसे ज्यादा उधारी मां बाप के प्रति है स्वाभाविक और ध्यान रखना इसका यह मतलब भी नहीं है कि बुद्ध ये कह रहे हैं मां बाप गलत थे ये तो बुद्ध कह ही नहीं रहे मां तुम्हारे कितने ही अच्छे रहे हो इससे कोई संबंध नहीं अक्सर तो ऐसा होता है बुरे मां बाप से छूटना कठिन नहीं होता अच्छे मां बाप से ही छूटना कठिन होता है अच्छे माँ बाप की जकड़ गहरी होती है क्योंकि अच्छे से कैसे छूटो सोने की जंजीर होती है उसे छोड़ो कैसे तोड़ो कैसे बुरे माँ बाप से तो छुटकारा हो जाता है अच्छे मां बाप से मुश्किल होता है अच्छे से लगाव बनता मोह बनता इतने प्यारे माँ बाप बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप गलत हैं। बुद्ध का वक्तव्य माँ बाप से कुछ भी संबंधित नहीं माँ बाप कैसे थे इस संबंध में बुद्ध के वक्तव्य में कोई बात नहीं कही गई है ना अच्छा ना बुरा बुद्ध सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन अपने माँ बाप से मुक्त होने की क्षमता जुटानी चाहिए जिस दिन यह क्षमता तुम्हारी पूरी हो जाती कि तुम मां बाप से पूरी तरह मुक्त हो गए उस दिन तुम व्यक्ति बने उस दिन तुम आत्मवान हुए उस दिन अगर तुम्हारे मां बाप को थोड़ी भी समझ है तो वे आनंदित होंगे और उत्सव मनाएंगे तुम्हारा असली जन्म हुआ तुम्हारा पहली दफा जन्म जन्मदिन आया तुम्हारे माँ बाप फूल लगाएंगे दिए जलाएंगे अगर उनमें समझ है तो भोज देंगे मित्रों को बुलाएंगे कि आज मेरा बेटा सत्व को उपलब्ध हुआ आज ये हमारी पुनरुक्ति नहीं है आज इसके अपने जीवन की यात्रा शुरू होती इन वक्तव्यों में माता पिता से कुछ भी प्रयोजन नहीं है इन वक्तव्यों में सिर्फ इतना ही प्रयोजन है जैसे एक आदमी सीढ़ी चढ़ता है बिना सीढ़ी चढ़े ऊपर की छत पर पहुंच नहीं सकता फिर अगर सीढ़ी को ही पकड़ के रुक जाए रास्ते में तो भी छत तक नहीं पहुंच सकता सीढ़ी पर चढ़ना भी होता है फिर एक दिन सीढ़ी छोड़ भी देनी होती और स्वभाव था बाप का संस्करण सबसे गहरा होता है क्योंकि वे हमारे सबसे ज्यादा करीब होते पहली शिक्षा उन्हीं से मिलती अब तुम इस तरह समझो कि किस तरह हम जकड़े हुए पहली दफा बच्चा पैदा होता है बच्चे का जो पहला संसर्ग है जगत से संसार से वो मां के स्तन से होता है पहला संसर्ग पहला संसार मां का स्तन है और तुम देखना ऐसा पुरुष खोजना मुश्किल है जो स्त्री के स्तनों से मुक्त हो जब तक तुम स्त्री के स्तनों से मुक्त नहीं हो तब तक तुम अभी बचकाने ही हो अभी तुम पहले दिन के बच्चे ही हो जो मां के स्तन पर निर्भर था सदियां बीत गई लोग मूर्तियां बनाते तो स्तन महत्वपूर्ण चित्र बनाते तो स्तन महत्वपूर्ण फिल्म बनाते तो स्तन महत्वपूर्ण कविता लिखते उपन्यास लिखते तो स्तन महत्वपूर्ण और ऐसा मत सोचना कि आज ही ऐसा हो गया सदा से ऐसा है तुम अपने पुराने से पुराने काव्यों को उठाकर देखो कालिदास को की भवभूति को वहां भी वही है स्तनों का वर्णन तुम पुराने से पुरानी मूर्तियां देखो तो स्तन बहुत उभार के दिखाए गए इतने बड़े स्तन होते भी नहीं जितने मूर्तियों में दिखाए गए खजुराहो हो जाके देखो इतने सुडौल स्तन होते भी नहीं जितने चित्रकारी में और कविताओं में खोते गए ये क्या बात है मामला क्या है आदमी स्तन के पीछे ऐसा दीवाना क्यों है ये पुरुष स्तन के प्रति इस तरह उत्सुख क्यों है क्योंकि सभी पुरुषों का जो पहला संसर्ग संसार से हुआ जो पहला संस्कार पड़ा वो स्तन का है और जो छोटा बच्चा है छोटा सा बच्चा उसके लिए स्तन बहुत बड़ी घटना है और स्वभावता स्तन जितना भरा हो उतना बच्चे के लिए सुखद है स्तन जितना सुडौल हो उतना बच्चे के लिए सुखद है उतना ज्यादा दूध देता है वही भाव पोषण का गहरे में बैठ गया है तो जिस स्त्री का स्तन बड़ा ना हो उसमें तुम्हारा रस कम होता है तो तुम्हारे भीतर जो बचपन में बैठा संस्कार है अब भी तुम्हारी आंखों पे पर्दा किए हुए हैं अब जरूरी नहीं कि स्तन छोटी वाली स्त्री बुरी स्त्री हो और स्तन बड़े वाली स्त्री अच्छी स्त्री हो जरूरी नहीं आवश्यक नहीं लेकिन प्ले बॉय और दुनिया भर में जितनी अश्लील पत्रिकाएं छपती हैं और अश्लील किताबें लिखी जाती उन सब में बड़े स्तनों पर बड़ा आग्रह अमेरिका में तो अब यह है कि अगर स्तन छोटा हो तो लोग इंजेक्शन ले रहे इंजेक्शन ताकि स्तन बड़ा हो जाए सुडौल हो जाए फूल जाए जबरदस्ती फूल जाए तो भी चलेगा कृत्रिम औषधि से फूल जाए तो भी चलेगा मगर स्तन फूला हुआ होना चाहिए क्योंकि पुरुष उसमें आकर्षित है पुरुष स्तन में आकर्षित है स्त्रियां भी स्तन में आकर्षित है तो स्तन को संभाले रखने के लिए न मालूम कितने तरह की ब्रा बनती है स्तन को बड़ा दिखाने के लिए नमालुम कितने तरह की पैडिंग की जाती है छिपाती भी हैं स्त्रियां स्तन को और दिखाती भी एक बड़ा खेल चलता है छिपाती भी हैं और दिखाती भी इस बात को ख्याल में रखना छिपा छिपा के दिखाती दिखा दिखा के छिपाती स्त्रियों को भी पता है पुरुषों को भी पता है लेकिन यह बड़ी बचकानी दुनिया है इसका मतलब इस दुनिया में कोई बढ़ता ही नहीं प्रौढ़ होता ही नहीं और ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए कहा इसी तरह सारी चित्त की दशा है तुम वहीं उलझे हो जहां से कभी के पार हो चुकना था तुम वहां अटके हो जहां से तुम सोचते हो पार हो चुके हो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहती है अपने चित्त का ठीक से विश्लेषण किया जाए अपने कृत्यों की ट्रांजैक्शन का मतलब होता है तुम जो कृत्य कर रहे हो दूसरों से संबंधित होने में अंतर संबंधों में तुम्हारे जो कृत्य हो रहे हैं ट्रांजैक्शन जो हो रहा है जो तुम्हारा लेन देन हो रहा है दूसरों से उस लेन देन में ठीक से अगर विश्लेषण किया जाए तो तुम पाओगे कि तुम अपने बचपन में अभी भी उलझे हो वहां से तुम निकल नहीं पाए शरीर बड़ा हो गया है तुम्हारी चेतना विकसित नहीं हो पाई तुम्हारी आत्मा छोटी रह गई है इस छोटी आत्मा को मुक्त करना है इसे काराग्रह के बाहर लाना है इसको काराग्रह के बाहर लाने का उपाय है मात्रम पितरम हंतवा तुम माता पिता के हंता हो जाओ इसलिए बुद्ध ने कहा अपने भिक्षुओं को कि देखते हो इस भिक्षु को यह महा है ये अपने माता पिता की हत्या करके परम सुख को उपलब्ध हो गया है जिस दिन तुम माता पिता से मुक्त हुए तुम संसार से मुक्त हुए माता पिता तुम्हारे संसार का द्वार है उन्हीं के कारण तुम संसार में आए हो, उन्हीं के सहारे संसार में आए हो, जिस दिन उनसे मुक्त हो गए उस दिन तुमने निर्वाण के द्वार में प्रवेश कर लिया ट्रांजेक्शनल एनालिसिस अभी प्रारंभिक है बुद्ध का सूत्र अंतिम है आखिरी इसलिए मैंने कहा कि अगर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के अनुयायियों को बुद्ध के ये सूत्रों का पता चल जाए तो वे बड़े गदगद होंगे उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा तब उनकी बात केवल मनोवैज्ञानिक ही न रह जाएगी उनकी बात का एक धार्मिक आयाम भी हो जाएगा छोटा प्रश्न त्याग बड़ी बात है या छोटी आदमी आदमी पर निर्भर है अगर तुमने समझ के त्यागा तो बड़ी छोटी बात है अगर ना समझे से त्यागा तो बड़ी बात है बड़ी बड़ी बात है समझ का अर्थ होता है तुमने जाना धन में कोई मूल्य ही नहीं है तो त्याग बड़ी छोटी बात है कचरा था छोड़ दिया तो क्या छोड़ा तुम उसका गुणगान ना करोगे स्तुति ना करोगे, स्तुति ना करवाओगे ना आकांक्षा करोगे तुम कहते ना फिरोगे कि मैंने लाखों दिखाई पड़ गया इसलिए छोड़ा। कुड़ा था छोड़ दिया। पत्थर थे छोड़ लेकिन अगर तुमने किसी की बात सुनकर छोड़ा स्वर्ग के लोभ में छोड़ा पुरस्कार की आशा में छोड़ा सोचा कि यहां छोड़ेंगे तो वहां मिलेगा परमात्मा के घर में खूब मिलेगा यहां लाख छोड़े तो वहां दस लाख मिलेंगे ऐसे गणित से छोड़ा तो तुम घोषणा करते फिरोगे क्योंकि तुम्हें स्वयं दिखाई नहीं पड़ा है कि धन, तुम तो और धन, की में इस धन को छोड़े हो तुम शाश्वत धन की आशा में क्षण भंग तुम तो भगवान के साथ भी जुआ खेल रहे हो लाठरी लगा रहे हो तो तुमने बड़ा त्याग किया है तुम घोषणा करोगे चिल्लाते फिरोगे कि मैंने इतना छोड़ा मगर फिर त्याग हुआ ही नहीं मैंने सुना है एक औरत मरी एक सूफी कहानी एक औरत मरी देवदूत उसे लेने आए अब वो सोचने लगे कि इसे कैसे स्वर्ग ले जाएं? इसने कोई अच्छा कृत्य कभी किया पूछा उसी बूढ़ी की आत्मा से उसने कहा मैंने एक मूली एक बार एक भिखारी को दी थी तो उनका चल मूली के सहारे चल मूली प्रकट हो गई उस औरत ने मूली को पकड़ लिया और वो स्वर्ग की तरफ उठने लगी और लोगों ने देखा उसको स्वर्ग की तरफ उठते देखते कोई ने उसके पैर पकड़ लिए वो भी उठने लगा किसी ने उसके पैर पकड़ लिए वो भी उठने बड़ी लंबी कतार लग गई क्यों तो लग गया चली स्त्री उठती और वो लंबी कतार चली उठती स्त्री को बड़ा बुरा भी लगने लगा कि दान तो मैंने की मूली फालतू ऐरे मेरे पैर पकड़ के चले आ रहे उसे बड़ा क्रोध भी आने लगा उसे बड़ी अकड़ भी आने लगी आखिर जब ठीक स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए तो उसने कहा हटो छोड़ो मेरे पैर मूली मेरी है बात इतनी बढ़ गई कि वो भूल ही गई विवाद न हाथ छोड़ दिए मूली से कहा मूली मेरी है पूरी कतार जमीन पर गिर गई वो मेरे का भाव स्वर्ग के द्वार से वापस ले आया अगर त्याग किया है तो त्याग का अर्थ ही होता है कि तुम समझ गए कि यहां क्या मेरा क्या तेरा तब तो छोटी बात है ऐसा समझो इस छोटी सी घटना को सुनो बात है चैतन्य महाप्रभु की ग्रस्त थे तब की बात है नाम था उनका निमाई पंडित एक सुबह नौका में जा रहे थे हाथ में एक न्याय का हस्तलिखित ग्रंथ था और साथ थे सहपाती रघुनाथ पंडित रघुनाथ ने आग्रह किया तो चैतन्य प्रभु अपना ग्रंथ उन्हें पढ़कर सुनाने लगे ज्यो ज्यो वे ग्रंथ सुनाते जाते तैसे तैसे रघुनाथ पंडित का दुख बढ़ता जाता और चित्त उदास होता जाता अंत में रघुनाथ पंडित रो पड़े निमाई ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा क्या बताऊं मैंने भी बड़े परिश्रम से एक ग्रंथ लिखा है दीधीति समझता था कि यह ग्रंथ न्याय के ग्रंथों में सबसे प्रधान होगा पर तुम्हारे इस ग्रंथ के आगे उसे कौन पूछेगा इसलिए मैं दुखी हो गया तुम्हारा ग्रंथ निश्चित उससे श्रेष्ठ मेरे वर्षों की मेहनत व्यर्थ गई निमाई हासकर बोले बस इतनी छोटी सी बात इतनी सी छोटी बात के लिए इतना दुख यह लो और उन्होंने पोथी को जल में फेंक दिया एक क्षण ना लगा पोथी जल में डूब गई पोथी के पन्ने जल में बिखर गए रघुनाथ ने कहा यह तुमने क्या किया इतने महान ग्रंथ को ऐसे फेंक दिया निमाई ने कहा मान कुछ भी नहीं सब शब्दों का जाल है बड़ा इसका कोई मूल्य नहीं दो कौड़ी की बात है तुम सुखी हो सको इसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं तुम्हारे ओंठ तो मुस्कुराहट आ सके तो ऐसे हजार ग्रंथ नदी में फेंक दू निने का छोटी सी बात जब तुम जीवन के सत्यों को ठीक ठीक पहचानते हो तो त्याग बड़ी छोटी बात है जब जीवन के सत्यों को ठीक ठीक नहीं पहचानते तो बड़ी कठिन बात है बड़ी कठिन और बड़ी बड़ी तुम उसे खूब गुणनफल करके देखते हो एक रुपया दान करोगे तो हजार कहोगे कुछ छोटा मोटा दान कर दोगे तो धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम उसे बढ़ाते जा रहे हो हर बार जब तुम बताओगे तो कुछ ज्यादा बताओगे और ज्यादा बताओगे बात बढ़ती चली जाएगी तुम बड़ा करके बताना चाहते हो इस जगत में कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है ऐसी प्रतीति का नाम त्याग त्याग का अर्थ दान नहीं है त्याग का अर्थ बोध त्याग का अर्थ देना नहीं है त्याग का अर्थ इस बात की समझ कि यहां देने योग्य भी क्या है लेने योग्य भी क्या है यहां का यही पड़ा रह जाएगा हम आए और हम चले सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब हम नहीं आए थे तब भी यही था हम चले जाएंगे तब भी यही होगा हम नहाखी बीच में अपना तुपना करके बहुत झगड़े झांसे खड़े कर लेते मेरा तेरा दे लेते रोक लेते कब्जा कर लेते त्याग का मजा ले लेते और अपना यहां कुछ भी नहीं अपना यहां कुछ है नहीं ऐसी प्रतिति को मैं कहता हूं त्याग तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है त्याग बड़ी बात है या छोटी तुम पर निर्भर है अगर ध्यान है तो त्याग कुछ भी खास बात नहीं बड़ी साधारण बात ध्यान की छाया अगर ध्यान नहीं है तो फिर त्याग बड़ी बात है बहुत बड़ी बात पांचवा प्रश्न अगर शराब ध्यान में बाधक है तो सच्चिदानंद वाली समाधि की तो बात ही क्या अनुभव से समझता हूं कि इस खड्ड से निकलकर ही ध्यान की प्राप्ति हो सकती कृपा कर इस खड्ड से निकलने का उपाय बताए पूछा है लाल भाई ने पक्के पियक कड़े मगर चलो पूछा ये भी खूब रास्ता इससे ही बनेगा पूछना आ गया तो पहली किरण आ गई ये भाव उठने लगा कि इस खड्डे से बाहर निकलना है तो निकल आओगे खड्डे में तुम ही गए हो जिन पैरों से गए हो वही पैर वापिस ले आएंगे जिस खड्डे में गिर गए हो अगर पहचानने लगो कि यह खड्डा है तो कितनी देर पड़े रहोगे खड्डे में आदमी इसलिए पड़ा रहता है कि सोचता है महल है सोने का महल है फिर तुम पैर पसार के और चादर ओढ़ के सोए रहते हो जिस दिन दिखाई पड़ा अरे खड्डा है उठना शुरू हो गया बाहर निकलना शुरू हो गया मैंने पिछले दिन कहा शराब ध्यान में बाधक है यह आधी ही बात थी आधी बात तुमसे और कह दूं, ध्यान भी शराब में बाधक है शराब पिए तो ध्यान करना मुश्किल होगा और अगर ध्यान किए तो शराब पीना मुश्किल हो जाए और यह बात ख्याल रखना अगर दोनों में कुस्तम कुश्ती हो तो ध्यान ही जीतता है शराब नहीं जीतती शराब जीत भी कैसे सकती है शराब छोटी शराब है ध्यान बड़ी शराब है शराब साधारण अंगूरों से निकलती है ध्यान तो आत्मा का निचोड़ है तो ध्यान और शराब में अगर संघर्ष हो जाए तो पहले शायद थोड़े दिन तक शराब जीतती मालूम पड़े घबड़ाना मत ध्यान ही जीतेगा संघर्ष जारी रहने देना हां मैंने निश्चित कहा कि शराब ध्यान में बाधक मगर इससे तुम यह मत सोचना कि फिर मैं ध्यान कैसे करूं क्योंकि मैं तो शराब पीता हूं तो ध्यान कैसे करूं अगर ध्यान ना करोगे तो फिर बाहर निकल पाओगे ध्यान शुरू करो शराब बाधा डालेगी तुम शराब ही थोड़ी हो गए हो तुम्हारे भीतर अभी थोड़ा बोध है बोध बिल्कुल नष्ट तो नहीं हो गया नष्ट कभी होता नहीं उस थोड़े से बोध से ध्यान शुरू करो ध्यान के विरोध में शराब तुम्हें खींचेगी हटाएगी डुलाएगी तुम उसको चुनौती मानना और तुम अपने बोध को ध्यान में लगाना धीरे धीरे तुम पाओगे बोध बड़ा होने लगा शराब की पकड़ छोटी होने लगी एक दिन बोध इतना बड़ा हो जाएगा कि शराब कब गिर गई तुम्हें याद भी न रहेगी पूछा है तुमने इस खड्ड से निकलने का उपाय बताए ध्यान ही उपाय है और कोई उपाय नहीं ध्यान की सीढ़ी ही लगाओ इस खड में तुम्हें अड़चन होगी तुम कहोगे एक तरफ मैं कहता हूं कि शराब पीने से ध्यान में बाधा पड़ती निश्चित पड़ती ध्यान करोगे और शराब न पीते होगे तो ध्यान जल्दी लग जाएगा शराब पीते हो तो देर से लगेगा अड़चन डालेगी शराब शराब पूरी तरह उपाय करेगी तुम्हें फुसलाने के की ध्यान मत करो क्योंकि शराब अनुभव करेगी कि ये ध्यान तो दुश्मन है तुम दुश्मन के खेमे में जा रहे हो आज नहीं कल अगर ध्यान लग गया तो मुझसे तुम्हारा छुटकारा हो जाए इसी कारण तो मैं कहता हूं तुम ध्यान से लगाओ लगाओ चौबीस घंटे थोड़ी शराब में पड़े हो लाल भाई कभी पी लेते हो तब अगर चूक भी गए कोई हर जा नहीं जब नहीं पीते तब ध्यान मत चूको जैसे जैसे ध्यान में मजा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम पाओगे क्रांति होने लगी आदमी शराब क्यों पीता है दुखी है और मैं जानता हूं लाल भाई को दुखी है भले आदमी सरल चित्त है और दुखी है जिंदगी में बेचैनियां उन बेचैनियों को भुलाने के लिए शराब पी लेते जब तक शराब पिए रहते हैं बेचैनियां भूली रहती दुख भूले रहते फिर जब होश में आते हैं दुख खड़े हो जाते दुख खड़े हो जाते हैं तो कोई और उपाय नहीं सोचता फिर शराब पियो फिर भुलाओ हालांकि शराब पीने से दुख मिटते नहीं ये कोई मिटाने का उपाय नहीं ये तो सुतुर्मुर्ख का ढंग है दुश्मन दिखाई पड़ा आंख बंद कर लियो रेत में सिर गड़ा के खड़े हो गए इससे दुश्मन मिटता नहीं कभी तो निकालोगे सिर रेत के बाहर भोजन की तलाश करने तो शुरुमुर्ग जाएगा दुकान दफ्तर तो जाओगे जैसे सिर निकालोगे फिर परेशानियां खड़ी हो होगी ध्यान करने से तुम पाओगे कि परेशानियां मिटने लगी परेशानियों के कारण शराब पीते हो ध्यान परेशानियां मिटाने लगेगा ध्यान तुम्हें दुख के बाहर लाने लगेगा जिस जिस दुख के बाहर आओगे वैसे वैसे शराब पीने की जरूरत कम होने लगेगी शराब कोई जान के और मजे से थोड़ी पीता है इस ख्याल में पड़ना ही मत लोग अत्यंत दुख में शराब पीना चुनते बहुत दुखी होता आदमी तभी अपने को बुलाना चाहता है जब आदमी सुखी होता है तो अपने को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहता मैं एक नगर में बहुत वर्षों तक रहा एक मुसलमान वकील मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखें आपकी बात पढ़ता हूं जस्ती लेकिन कभी आया नहीं क्योंकि एक बात मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगा तो झंझट में पढ़ूंगा झंझट यह है कि मैं शराब पीता और मांस खाता और मैं मानता हूं कि आप जरूर कहेंगे कि दोनों बातें छोड़ दो मैंने कहा तो तुमने तो मुझे समझा ही नहीं मैं क्यों कहीं छोड़ दो तुम तो मजे से मांस खाओ मजे से शराब पियो उनका क्या कहते आप कह क्या रहे ये मैं अपने कानों से सुन रहा हूं मैंने कहा तुम पियो तुम खाओ तुम्हें जो करना है करो मैं तो कहता हूं ध्यान शुरू करो मैं तुम्हें कुछ छोड़ने को कहता नहीं मैं तो तुम्हें कुछ पकड़ने को कहता हूं मेरी दृष्टि विधायक है नकारात्मक नहीं मैं अंधेरा मिटाने को नहीं कहता मैं कहता हूं दिया जलाओ अंधेरा मिट जाएगा जब दिया जलेगा उन्होंने कहा तो मैं छोड़ने की कोई मुझे जरूरत नहीं तो जस्ती फिर आपसे मेरा मेल बैठ जाएगा मैं कई साधु संतों के पास गया मेल मेरा बैठता नहीं क्योंकि वह पहली बता देते हैं कि मांसाहार छोड़ो शराब बंद करो वो मुझसे होता नहीं इसलिए बात आगे बढ़ती नहीं मैंने कहा आज से तुम कभी मांसाहार शराब की बात मेरे सामने उठाना ही मत ये तुम्हारा काम तुम जानो मेरा काम इतना है कि तुम ध्यान करो मेरे से अब से तुम्हारा ध्यान का संबंध हुआ और कसम खाओ कि मेरे सामने अब कभी ये शराब और मांस की बात नहीं उठाओगे उठाऊंगा ही क्यों बात ही खत्म हो गई वर्ष भर उन्होंने ध्यान किया लेकिन बड़ी निष्ठा से ध्यान किया आदमी ईमानदार थे वर्ष भर बाद उन्होंने मुझे आके कहा कि क्षमा करें वचन तोड़ना पड़ेगा आज मुझे शराब की बात करनी पड़ेगी और मांसाहार की भी मैंने कहा क्या हुआ उन्होंने कहा छह महीने ध्यान करने के बाद धीरे धीरे शराब में रस कम होने लगा नौ महीने के बाद रस ही कम नहीं हो गया नौ महीने के बाद शराब से अड़चन होने लगी जब पी लेता तो जैसी मस्ती ध्यान की बनी रहती थी वो खो जाती जब न पीता तो मस्ती ज्यादा होती अब समझना शराब तो भुलाने का काम करती है अगर तुम दुखी हो तो दुख को भुला देती अगर तुम मस्त हो तो मस्ती को भुला देती तो शराब छुड़ाने का एक ही उपाय है कि तुम किसी तरह मस्त हो जाओ उस दिन असली बात दांव पर लगेगी उस दिन शराब पीना हो तो पीना जब मस्ती को भुलााना पड़ेगा तुम तुम खुद ही पाओगे कि ये तो महंगा सौदा हो गया ये तो कुछ सार ना हुआ पैसा लगाओ शराब पियो चोरी करो पत्नी से झगड़ो तलाक की हालत सहो बच्चे गाली दें मोहल्ला भर तुमको पागल समझे जहां जाओ वहां बीत हो और इस सब का परिणाम को लेना कि हाथ जो मस्ती लगी वो खो खो जाए तो उन्होंने कहा कि नौ महीने के बाद मैंने शराब बंद कर दी क्योंकि अब इसमें कोई सार ही नहीं रहा सार की तो बात ही छोड़ दो उल्टा जो मेरी मस्ती सध रही थी वो इसकी वजह से टूट थी ये महंगा सौदा हो गया लेकिन तब तक मांसाहार पर कोई अड़चन न आई थी उसके बाद मांसाहार पर अड़चन शुरू आई ध्यान एक एक कदम जाता है धीरे धीरे जाता है शराब इतनी गहरी नहीं थी जितना मांसाहार गहरा था क्योंकि मुसलमान थे शराब तो जब जवान हो गए तब पीना शुरू की थी मांसाहार तो बचपन से किया था मांसाहार में तो पल्लित थे उसका संस्कार बहुत गहरा था वो मां बाप से मिला था वो तो जब तक मां बाप को ना मार डालो तब तक उससे छुटकारा होने वाला नहीं था वो जरा गहरी बात थी शराब तो ऊपर ऊपर थी पहले शराब चली गई फिर जिस दिन उन्होंने मुझसे आकर यह बात कही उन्होंने कहा कि आज मैं एक मित्र के घर भोजन करने गया था जब मांस परोसा गया तो मुझे एकदम उल्टी होने लगी एकदम घबराहट हुई मांस देख के मेरे भीतर एकदम ऐसा तूफान उठ गया और जब तक मैं स्नान ग्रह में जाके उल्टी नहीं कर लिया तब तक राहत ना मिली और अब मैं मांस ना खा सकूंगा खाने की तो बात दूर अब मुझे यही सोच के हैरानी होती है कि मैंने पिछले 45 साल जीवन के कैसे मांसाहार किया कैसे जिस दिन तुम्हारा ध्यान गहरा होता है ये परिणाम अपने से आने शुरू होते तो मैं कहता हूं लाल भाई ध्यान में लगो ध्यान और शराब को लड़ा दो ध्यान सदा जीता है शराब सदा हारी प्रमाण के लिए दूसरे शराबी का प्रश्न तरु का थोड़े समय से शराब की एक मात्रा होती जिसकी मैं तलाश में थी बेहोशी जब आने लगती है तब संकल्प से उस घड़ी को संभाल लेती हूं कुछ क्षण बाद जागृति का बड़ा विस्फोट होता है और साथ साथ नशा पूरा एक ही साथ उतर जाता है भीतर कुछ इतना संभल गया है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती अब कुछ अपने में श्रद्धा बढ़ रही लगता है कि वेदन दूर नहीं है जिनकी मुझे तलाश थी आपकी ही शराब में डूबने लायक हो जाऊं इतनी प्रार्थना आपने जिस तरह मुझे मेरे पर छोड़ दिया और निंदा ना की इसलिए आज मैं शराब जैसी आदत को छोड़ पाऊंगी किस तरह आपका धन्यवाद अदा करू बस अब बिल्कुल सब ठीक चल रहा है बदला लेने का भाव भी विसर्जित हो गया है मगर आपने मुझे, मुझे मौका दिया यह क्या कम है अब निंदा या कंडेमनेशन भी नहीं है मगर जाग और जानकर सब कुछ अपने आप छूट रहा है और ये मेरे बस की बात नहीं यह प्रश्न नहीं हकीकत है मेरे प्रणाम स्वीकार करें जो आज तरु को हुआ है कल लाल भाई को भी हो सकता है जरा साहस रखने की संकल्प को संभाले रखने की जरा धैर्य पूर्वक साधना में लगे रहने की जरूरत है साधना निश्चित फल लाती प्रश्न मैं क्या करूं कि मुझे मेरे असली रूप, रूप के दर्शन हो जाएं? एक बहुत गंदे बच्चे ने अपने पिता से पूछा पिताजी हम सब जासूस चोर खेल रहे और मैं जासूस हूं जरा बताइए कि मैं क्या करूं कि मेरे दोस्त मुझे पहचान न पाए बेटा तुम सिर्फ साबुन से मुंह धो लो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा पिताजी बोले मैं क्या करूं कि मुझे मेरे असली रूप के दर्शन हो जाएं जरा साबुन कबीर ने ध्यान को साबुन कहा है जरा ध्यान जरा धो डालो मुंह जरा ध्यान के छींटे पड़ जाने दो आखिरी प्रश्न आप कहते हैं कि राजनीतिक धार्मिक नहीं हो सकता क्यों यह भी कोई बड़ी कठिन बात है समझने कि राजनीतिक धार्मिक नहीं हो सकता राजनीति का अर्थ होता है दूसरों पर कैसे बलशाली हो जाऊं दूसरों पर बलशाली वही होना चाहता है जो अपने पर जरा भी बल नहीं रखता है ये उसकी ही पूर्ति है मनोवैज्ञानिक विशेषकर एडलर कहता है जिनके जीवन में हीनता ग्रंथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जिनको भीतर से लगता है मैं हीन हूं कुछ भी नहीं वो सारे लोग राजनीति में संलग्न हो जाते क्योंकि उनके पास एक ही उपाय है कि कुर्सी पर बैठ जाए बड़ी तो दुनिया को वो दिखा सके कि मैं कुछ हूं और दुनिया मान ले कि मैं कुछ हूं तो उनको खुद भी भरोसा आ जाए कि मैं कुछ हूं और तो उनके पास उपाय नहीं नहींन ग्रंथि के लोग ही राजनीति में उत्सुक होते हीनतम लोग राजनीति में उत्सुक होते तुम्हारी राजधानियों में हीनतम लोग इकट्ठे राजधानी करीब करीब अपराधियों से भरी पागलों से भरी विक्षिप्तों से भरी लेकिन ये अपराधी बड़े कुशल अपराधी ये बड़ी व्यवस्था और नियम से अपराध करते, ये इस ढंग से अपराध करते हैं कि जैसे सेवा कर रहे हैं यह सेवा कहकर अपराध करते मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन दिल्ली गया था एक संध्या एक बगीचे में घूमने गया था सर्दी आने आने को थी मीठी मीठी सर्दी बढ़ने लगी थी लोग अपने ऊनी वस्त्र निकाल लिए थे मुल्ला भी अपना ऊनी कोट पहन के बगीचे की तरफ घूमने गया था एक बूढ़े भिकारी ने चार आने मांगे उसकी दशा अति दयनीय थी पेट पीठ से लगा जा रहा था वस्त्र चिथड़े हो गए थे आंखें दुर्बलता से अब बुझी तब बुझी ऐसी मालूम होती थी मुल्ला नसुद्दीन ने उससे कहा बड़े मिया चार से क्या होगा चाराने में कुछ आता भी तो नहीं खाक भी नहीं मिलती चाराने चार से क्या खरीदोगे ये लो पांच रुपए का नोट ले लो लेकिन बूढ़ा भिकमंगा पीछे हट गया उसने कहा कि नहीं साहब चाराने काफी क्योंकि इतने राजनीतिज्ञों से भरी दिल्ली में पांच रुपया जैसी बड़ी रकम लेके चलना खतरे से खाली नहीं सब बेईमान सब अपराधी सब तरह के चालबाज राजधानियों में इकट्ठे हो जाते जिस दिन दुनिया में राजधानियां ना होंगी दुनिया बड़ी बेहतर होगी और जिस दिन दुनिया में राजनीतिक न होंगे दुनिया बड़ी स्वस्थ होगी जिस दिन दुनिया से राजनीति हट जाएगी उस दिन दुनिया में धर्म होगा धर्म बिल्कुल उल्टी यात्रा है धर्म का अर्थ है मैं अपना मालिक हो जाऊं और राजनीतिक अर्थ है मैं दूसरों का मालिक हो जाऊं धर्म का अर्थ है मैं अपने भीतर जाऊं राजनीति का अर्थ है बाहर मेरा राज्य फैले धर्म भीतर के राज्य की खोज है और राजनीति बाहर के राज्य की खोज धन बाहर है पद बाहर है राजनीति उसमें उस सुख है ध्यान भीतर है परमात्मा भीतर है धर्म उसमें उस सुख है धर्म अंतर यात्रा है राजनीति बहेर यात्रा तो जब मैं कहता हूं राजनीतिक धार्मिक नहीं हो सकता तो बड़ी सीधी सी बात है जो बाहर की यात्रा पर गया है वो कैसे साथ ही साथ भीतर की यात्रा पर जा सकता है भीतर की यात्रा पर जाने के लिए अनिवार्य चरण है कि बाहर की यात्रा रुके बाहर की यात्रा समाप्त हो बंद हो क्योंकि वही ऊर्जा जो बाहर जा रही भीतर आएगी ऊर्जा तो एक ही है तुम्हारे पास जीवन तो एक ही है कहीं भी लगा दो या तो बाहर की सेवा में लगा दो या भीतर की खोज में लगा दो राजनीतिज्ञ बहिर्मुखी है धार्मिक अंतर्मुखी आज इतना